ओम ओम ओम ओम भगवते भगवते भगवते राशानांजनलाकया चक्षुन्मीत श्रीगुरव नम श्रीचैतन्यमनोभीन भूतले स्वयं रूपाइन कदास्वदा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपेश गो गोपिका का राधाका तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषपान स्ते पतितानां हरिप्रिय वाचाकूपा सिंधु पतितामो नम जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो निंद्रिया गदाधर श्रीवा सदी गौरव भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे हरे कृष्णा तो आज बहुत ही विशेष दिन है दो महान जो गौड़िया आचार्य है जिनके बारे में आप सब लंबे समय से परिचित हैं तो फिर भी आ, उनके चरित्र का संक्षिप्त में वर्णन करने का प्रयास करेंगे श्री नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं तांदेर चरण से भी भक्त सनिवास जनमे जनम है ए या विलास। वास्तव में ये एक भक्त की परम इच्छा होनी चाहिए क्योंकि ये जो इच्छा है वही हमारे सुख का या दुख का कारण है तो आचार्यों आचार्योवनों से हमें ये सीखना चाहिए हाँ इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं महाजनों न गा स कौन से पंथ का आप अनुपालन करो जिस पथ से महाजन आगे बढ़े हैं तो ऐसे महान महान भक्तों ने जिस प्रकार से भक्ति का आचरण किया है उन्हीं के ही शरण चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए रोहत कहते हैं अनुकरण नहीं करना चाहिए हाँ कई बार हम एक दूसरे भक्तों का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं लेकिन हमारे अंदर जो स्वाभाविक है उसी को हमें फॉलो करते रहना चाहिए हाँ स्वाभाविक जो झुकाव है भगवत सेवा के लिए है उसी को ही हमें और दक्षता से आगे बढ़ाना चाहिए तो वैसे ही आचार्यवत कहते हैं कि जिस प्रकार से भक्तों ने आचरण किया है उनका अनुसरण करते हुए आगे बढ़ना चाहिए तो नरोत्तम दास ठाकुर इच्छा व्यक्त करते हैं तालेर चरण सेविक भक्त सनिवास झनम जनमय है यही अभिलाश तो हमें हमारे हृदय में किसी महान इच्छा को बनाए रखना है तो कौन सी इच्छा को बनाए रखना चाहिए यही दो चीजें तांदेर चरण सेवी और दूसरा है भक्त सनिवास तो ब्रहपद कहते हैं तांदे चरण क्या है जो मेरी परंपरा में पूर्ववती आचार्य हैं, अब उनकी थोड़ी भी सेवा करने का मुझे मौका मिल जाए मैं ऐसे इस परंपरा के सभी आचार्यों का सेवा करने की कामना रखता हूँ और दूसरी कामना क्या है भक्त सनिवास यदि कोई कितना ही उन्नत क्यों ना हो जाए कितने ही साल बिताए कृष्ण भावना में और यदि भक्तों के सबसे थोड़ा भी अलिप्त हो जाता है अलग हो जाता है हाँ तो उसका आध्यात्मिक जीवन संघर्ष में बनता है अब उसके लिए भगवत स्मरण भगवत साधना आदि करना अत्यधिक कठिन हो जाता है तो इसलिए चाहे मुझे अच्छा लगे या ना लगे मुझे क्या करने का प्रयास करना चाहिए भक्तों के बीच में रहने का प्रयास करना चाहिए हमेशा हमेशा इसलिए कितने भी अब वैष्णव गीतों को ले लो महान महान आचार्यों की प्रार्थनाओं को ले लो चाहे वो स्त्री संप्रदाय के आचार्य है हमारे पूर्णिया संप्रदाय के आचार्य हैं उनकी प्रार्थनाओं को यदि हम पढ़ते हैं तो उसमें एक ही चीज़ नज़र आती है कि उन सब का यही मनो मनोभिष्ट है कि मुझे क्या करो भक्तों के सन्निकट निवास प्रदान करो इसलिए तो देखो भक्त विनोद ठाकुर ने भी कहा मुझे इंद्र का पद नहीं चाहिए हाँ या ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहिए हाँ बड़े बड़े उत्सवों में भी मुझे कोई भाग लेने की कोई कामना नहीं है लेकिन वो कहते हैं मुझे कहाँ जन्म दे दो एक वैष्णव के परिवार में जन्म दे दो ताकि उसके परिवार में भी ना मिले मनुष्य के रूप में तो भी एक कीड़े के रूप में मुझे जन्म दे दो उनके नाली का कीड़ा बन जाओ और उनका वैशिष्ट प्राप्त करो तो इसके पीछे सूक्ष्मता से यदि विचार करें तो भक्तिनोद ठाकुर ये कामना करते हैं कि मुझे क्या चाहिए वैष्णव के संग में निवास चाहिए तो ऐसे ही राजा कुलशेखर ने भी उसी प्रकार सी प्रार्थना की है मुकंदमाला स्तोत्र में तो ऐसे जितने भी आचार्यों की प्रार्थनाएं हैं उनको देखेंगे तो उसमें यही निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है तो इसी कारण से कोई पूछे कि चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी देन क्या है हाँ हम क्या कहते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो ठीक है चैतन्य महाप्रभु की देन ये हरे कृष्णा महामंत्र है लेकिन उससे भी बढ़कर देन चैतन्य महाप्रभु की क्या है उनके अनुयायी उनके जो भक्त हैं उनके ऐसे निजी पार्षद गण है यदि ऐसे चैतन्य महाप्रभु की निजी पार्षद नहीं हो महाप्रभु से प्रेम रखने वाले भक्त नहीं हो इस संसार में तो ये हरि नाम संकीर्तन भी जन्म नहीं लेगा हाँ क्योंकि नाम संकीर्तन कहाँ जन्म लेता है एक शुद्ध भक्त के हृदय में जन्म लेता है और वहां से जन्म लेकर सारे संसार को अवलावित करता है तो इसलिए महाप्रभु की बड़ी देन है उनके भक्त इसलिए एक भक्तों को यदि आपने में जीवन सदैव प्रेरणा का अनुभव करना है, रहना है, तो के चरित्र को है प्लेट में डाली है तो पूरा जीप से चाटते रहते हो तो उसी प्रकार से एक वैष्णव चरित्र को एक भक्त ने क्या करना चाहिए अपने उदय में स्थापित कर देना चाहिए इतना उसको परिचित होने चाहिए महान महान आचार्य जिस प्रकार से हम अपने परिवार से आसक्त होते हैं तो अपने परिवार वालों की हर चीज जानते हैं कि नहीं जानते मेरी माँ मेरी बहन रिलेटिव के बारे में कितनी चीजें जानते हैं वो कहाँ पढ़ता है क्या करता है कौन सी नौकरी है हाँ सारी चीजें जानते हैं लेकिन हमें पूछा जाए कि आप इस आचार्य के बारे में जानते हो नहीं हाँ तो इसलिए ये भक्त को ये हमारा असली परिवार है हमें इन आचार्यों के बारे में प्रयास करना चाहिए उनकी कृपा से उनको प्रार्थना करते हुए उनका थोड़ा थोड़ा उनको हम समझ ले या जान ले तो प्रयास करना चाहिए भक्त को कि इन आचार्यों के चरित्र उसके हृदय में सदैव क्या होना चाहिए स्थिर या स्थापित हो जाना चाहिए तो ऐसे नरोत्म दास ठाकुर ऐसे भक्तों के बारे में कहते हैं गौराग रंगी गौरा हाँ? संगी गने नित्य सिद्ध करी माने सेजाए ब्रजेंद्र सुत पाठ तो ये जो लाइन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, है उनके गीत की कि कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के संगियों को ये जान लेता है कि ये सारे भक्त कैसे हैं नित्य सिद्ध है साधारण नहीं है हाँ। तो कहते हैं उतना ही काफी है ब्रजेंद्र सूत भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए केवल यही हमारे हृदय में स्थापित हो जाए कि महाप्रभु के भक्त साधारण नहीं है वो महाप्रभु के सन अपने नित्य धाम में निवास करते हैं और जब चैतन्य महाप्रभु जड़ जगत में आते हैं तो अपने भक्तों को लेकर आते हैं तो ऐसे नित्य परिकर है ऐसा यदि जानते हम उन भक्तों के बारे में तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण के जो चरण कमल है वो व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो ऐसे ही दोन महान आचार्य एक है श्री ललूप गोस्वामी जिनके बारे में क्या कहा जाए इस संप्रदाय का जो आधार स्तंभ है वो श्रील इसलिए हम मंगलाचरण में रोज रूप हैं। हम क्या बोलते हैं श्री चैतन्य स्थापितम स्थापित स्वयं रूप कदा ददाती स्वपदांति कामी आप मुझे अपने चरण कवनों का आश्रय प्रदान करेंगे हे गोस्वामी आपने क्या किया है चैतन्य महाप्रभु के मनोभिष्ट को जाना है मतलब महाप्रभु की मन की बात जानते हैं मन की मीन्स होने की बंदर क्या है मन की बात चैतन्य महाप्रभु के मन अभिष्टम अभिष्ट मीन्स इच्छा अभिलाषा महाप्रभु के मन में या हृदय में क्या डिजायर है उसको कौन जानते हैं रूप गोस्वामी जानते केवल जानना ही काफी नहीं जानकर उस इच्छा को इस पृथ्वी में स्थापित कर दिया प्रैक्टिकली हाँ ऐसे रूप गोस्वामी है इसलिए षण गोस्वामी में रूप गोस्वामी का एक विशेष स्थान है उनको रसाचार्य कहा जाता है सनातन गोस्वामी बल्कि सीनियर है उनसे आयु में सीनियर है सब प्रकार के सीनियर है छोस्वामियों में लेकिन सर्वश्रेष्ठ किसके पास है रूप गोस्वामी के पास क्योंकि रूप है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको रस तत्व भक्ति तत्व आदि की व्याख्या जब इलाहाबाद में मिले थे तब रूप गोस्वामी को किए तो ऐसे रूप गोस्वामी एक आचार्य है जिनका आज तिर है और दूसरे आचार्य कौन से हैं गौरीदास पंडित कभी कभी एक बार मुझे भक्त कहता है कि सब तो आप जानते कोई कृष्णदास है कोई ये दास है लेकिन ये भक्त किसके दास है गौरीदास क्या ये पार्वती या गौरी के भक्त थे क्या मैंने कहा ऐसे नहीं है आप परम गौरी कौन है हमारे संप्रदाय में तब गौराकी श्रीमती राधा रानी तो गौरीदास पंडित का एक विशेष स्थान है जो चैतन्य महाप्रभु के साथ नवद्वीप लीला में थे तो ऐसे गौरीदास पंडित चैतन्य महाप्रभु के अति प्रिय थे कई प्रिय भक्तों में नवद्वीप में इनका एक विशेष स्थान था चैतन्य महाप्रभु उनसे प्रेम रखते थे इसलिए भक्ति रत्ना कर में नरहरी चक्रवर्ती लिखते हैं गौरीदास पंडित परम प्रेम माय श्री सुबल हो गुण रखा तो कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेम रखने वाले गौरीदास पंडित ये सारे गुणों के भंडार हैं और ये कौन है सुबल कृष्ण की लीला में कौन है सुबल चंद्र है हाँ, सुबल है सुबल सखा तो में सुबल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सुबल सखा के बारे में क्या कहूं हाँ, की कांति है उसको भी पराजित करने वाला तेज हाँ, उनके शरीर में हुआ करता था और कृष्ण के प्रिय नर्म सखा है बल्कि कृष्ण के अंतरंग लीलाओं में ऐसी सखा है जो बहुत भाग लिया करते थे क्योंकि दिखने में कैसे वो हुआ करते थे सुबल सखा एग्जैक्टली exactly घर से भागना होता था जटिला कोटिला के तो कृष्ण किसको भेजते थे सुबल सखा को तो सुबल सखा कपड़े पहनते थे, थे स्त्री के उसके सास को पता ही नहीं चलता राजा रानी है या सुबल है उनके घर में प्रवेश करते थे एक छोटे से बकरी के बचड़े को लेके आए ऐसे पकड़ के वो जटीला कुटीला को पता नहीं चलता था ये राधा रानी है है या सुबल है। सुबल अंदर चले जाते थे और राधा रानी को भेज देते थे इस प्रकार से सुबल सखा का विशेष स्थान है तो रघुनाथ गोस्वामी कहते हैं ये सुबल सखा का कृष्ण के प्रति कितना अनुराग है तो उसका वर्णन करते हुए कहते हैं रात्रि में भी स्वप्न में भी जो सुबल सफा है कृष्ण का हाथ नहीं छोड़ते मतलब मानव सो रहे हैं तो भी कृष्ण को पकड़ के रखा है इतना अनुराग रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं सुबल सफा के अंदर है कहते कि हे आपका जो शरीर है प्रेम से विबल है को करते तो इस प्रकार से सुबल गौरांग के में के गौरीदास पंडित रूप में हो जाते हैं तो ऐसे गौरीदास पंडित का प्रापट्य पश्चिम बंगाल में हुआ था शालिग्राम नामक गांव में कौन सा गांव शालिग्राम जिनके पिता का नाम था कंसारी मिश्र और माता का नाम था कमला देवी तो ये अकेले नहीं थे पांच भाई थे ये दामोदर जगन्नाथ गौरीदास भाई थे नहीं भाई थे, एक थे नरसिंह चैतन्य और ये सारे के सारे चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त थे इसलिए तो कृष्णदास कविराज चैतन्य कविता में लिखते हैं गौरीदास पंडित जार भक्ति तो गौरीदास पंडित के में बहुत अधिक प्रेम की भावना थी प्रेम देते देते धरे महाशक्ति क्या सामर्थ्यता उनमें कि वो किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं ऐसी महान शक्ति उनके हृदय में थी वाक्य मनो नित्यानंद जारा प्राण उनके मान शरीर वाणी आदि में नित्यानंद प्रभु बैठे थे मानव उनके प्राण थे तो ऐसे गौरीदास पंडित का प्राकट हुआ था लेकिन शालीग्राम गांव में अपने भाई और सबके साथ निवास करते करते उन, उनको लग रहा था कि मैं किसी एक स्थान में जाके रहूं उनको अकेले निर्जन रहना बहुत अच्छा लगता था जहाँ वो सदैव महाप्रभु का गंगार करते थे और हरिनाम में निरंतर लगे रहते थे तो ऐसे जब शालीग्राम में रहे तो उन्होंने अपने बड़े भ्राता और सबका परमिशन लेकर एक दूसरे गांव में गए रहने के लिए उस गांव का नाम था कालना क्या नाम था कालना पहले तो कालना था लेकिन वहाँ अंबिका देवी अंबिका देवी का मंदिर है जब उसकी पूजा अर्चना होती थी तो उस गांव का नाम क्या पड़ा फिर का तो ऐसे गौरीदास पंडित वहां रहेजन रहे करते थे तो चैतन्य महाप्रभु भी उस समय नव दिन में थे और चैतन्य महाप्रभु नौ दिन में चैतन्य महाप्रभु ने संयास लेने का विचार किया और संन्यास लेने वाला हो उसके लेने वाले थे उसे कुछ दिन पूर्व चैतन्य महाप्रभु ने अपने बहुत निकट के पांच भक्तों को जाकर बोला कि मैं सन्यास लेने वाला श्रीनवास ठाकुर आदि को बोला कि मैं सन्यास ग्रहण करने वाला तो अभी महाप्रभु ने सब तैयारी कर दी सन्यास की उनको लगा कि एक भक्त रहे गए एक भक्त रहे गए जिनको मुझे बताना है कि मैं नवद्वीप को छोड़ने वाला तो हूँ पहले वो शांतिपुर जाते हैं आदवित आचार्य के यहाँ और शांतिपुर में आदवित आचार्य को मिलते हैं और सोचते हैं कि मुझे गौरीदास का बोलना पड़ेगा वो मुझे बहुत प्रेम करता है गौरीदास को न बताकर मैं यदि संन्यास ग्रहण करूंगा तो उसी क्षण गौरीदास त्याग देगा ऐसा प्रेम था भक्तों का चैतन्य महाप्रभु के लिए कैसे प्रेम था मानो प्राण प्राण चला जाए तो ऐसे महाप्रभु ने सोचा नहीं नहीं हे नित्यानंद मुझे गौरीदास के पास जाना होगा और उनको बताना होगा कि मैं नवदेव को छोड़कर सची माता विष्णु प्रिया को छोड़कर सन्यास लेने माला तो शांतिपुर में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों निकल बड़े एक नाव ली दोनों ने और नदी में जाने लगे तो एक चप्पू उनके पास था लोहेगा जिससे नाव को को ऐसे चलाते हुए जा रहे थे और और नदी पार पार करके पहुंच तो पार किया और पहुंच गए तो किया उस तो चैतन्य महाप्रभु ने वो वो उसमें में नहीं छोड़ा चक्त को ऐसे करने में ले और चलने लगे चलते चलते आज भी वहा एक इमली का बहुत बड़ा वृक्ष है जिसमें आज भी लिखा हुआ है गौरीदास पंडित और चैतन्य महाप्रभु का मिलन स्थली तो वहाँ जाकर महाप्रभु बैठ गए तो वहां जाकर फिर गौरीदास पंडित आते हैं चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं और मिलकर चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ लेकर अपना जो स्थान था जो कुटिया था उसमें ले जाते हैं चैतन्य महाप्रभु जब गए तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हे hey, गौरीदास मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी भेंट लेकर आया हूँ गौरीदास कहते कि प्रभु क्या लाया आप मेरे लिए कहते देखो ये चप्पू लेके आया हूँ ये साधारण चप्पू नहीं है इसको साधारण मत समझना इस चप्पू के द्वारा मैं स्वयं पार हो गया हूँ नित्यानंद भी पार हो गए हैं। ये चप्पू तुम रखो और इस चप्पू के सहारे इस संसार के जितने बद जीव है उनको भी तुम क्या करो पार करो तो कैसे इससे कैसे पार होंगे महाप्रभु कहते केवल इन चक्कों का दर्शन करेगा जो भी व्यक्ति अम्बिका कालना में आकर तो भी क्या हो जाएगा पार हो जाएगा तभी कितनी बार हो कोई उद्धार तो हुआ नहीं पार तो हुए नहीं हाँ लेकिन वास्तव में उसके लिए क्या चाहिए हाँ उतना फेक महाप्रभु और गौरीदास पंडित के प्रति होना चाहिए तो ऐसे गौरीदास पंडित को चप्पू दे दिया आज भी हम जाते तो वो चप्पू वहाँ है और दूसरी क्या चीज दी उन्होंने उनको, भरुण गेता। भरुण गेता उनको हाँ भगवत गीता उनको प्रदान की अपने हाथ से लिखी हुई भगवत भगवदगीता चैतन्य महाप्रभु ने उनको दी और आज भी वहाँ चैतन्य महाप्रभु की वो भगवदगीता हमें दर्शन के लिए प्राप्त होती है तो ऐसे गौरीदास पंडित जिनका वर्णन कृष्णदास कविज कहते हैं सदा सदाई चैतन्य सदा मतलब पागल रहते थे केवल करने में महाप्रभु का और नित्यानंद प्रभु का तो ऐसे जब ये सब चीजें दी तो तीनों ने मिलकर बहुत कीर्तन किया महाप्रभु नाचने लगे नित्यानंद प्रभु नाचने लगे गौरीदास नाचने लगे नाचते नाश्ते एक दूसरे का आलिंगन किया करते थे तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे गौरीदास कि देखो मैं एक विशेष कारण के लिए तुम्हारे पास आया हूं हम वो कहते हैं कि प्रभु क्या कारण है तो महाप्रभु कहते हैं कि मैं नवद्व को छोड़कर जाने वाला हूं मैं सन्यास ग्रहण करने वाला हूं तो गौरीदास कहते यदि आप नवद्वीप को छोड़ जाएंगे मेरे इस अंबिका नगर को छोड़ के जाएंगे तो आपके समक्ष ही मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा महाप्रभु डरने लगे चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे गौरीदास ऐसा क्यों कह रहे हो कि आपने प्राणों को त्यागूंगा दूंगा उन्होंने कहा कि आप मेरे पास ही रहिए हमेशा के लिए आप मेरे अंबिका नगर को छोड़कर मत जाइए मुझे छोड़कर मत जाइए हाँ, तो महाप्रभु के प्रेम को देख कर हम पिघल गए गौरीदास मुझे तो जाना ही होगा तो उस समय हम हाँ, शास्त्रों में दो अलग अलग आचार्य ने अलग अलग मत एक ग्रंथ में लिखे हैं एक जगह वर्णन आता है कि महाप्रभु कहते कि देखो हाँ, मेरे जो विग्रह है तुम बनाओ जिस नीम के नीचे मेरा जन्म हुआ ही हाँ, स्वयं ही हृदय से हम हाँ, विग्रह प्रकट कर दिए दो गौरा महाप्रभु क्या और नित्यानंद के गौर नित विग्रह प्रकट किए और गौरीदास को कहा कि गौरीदास ये देखो ये हाँ ये दोनों उससे है। में भगवान भगवान का नाम के के विग्रह हाँ विग्रह उनसे होता है तो ये दो के तो दो जब सामने दिए प्रकार से आनंदित हो जाते हैं महाप्रभु ने कहा देखो मुझे जाना होगा क्योंकि मैं तो आया हूँ प्रचार करने के लिए लोगों को ये प्रेम नाम संकीर्तन प्रदान तो करने के लिए तो फिर महाप्रभु चेतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु निकल पड़े बाहर जैसे वो निकल पड़े तो उन्होंने कहा आप मत जाइए गौरताए हैं इनको जाने दीजिए आप रह जाइए हाँ तो गौरीदास पंडित ने जब ओरिजिनल गौरता को पकड़ा तो जो विग्रह रूप में गौरविताई थे वो वहां से चलने लगे इसके लिए बड़ा अच्छा गीत लिखा एक आचार्य ने इस लेला पर एक बड़ा सुंदर लंबा सा गीत है तो उसमें वो लिखते हैं जैसे ही ये दोनों विग्रह चलने लगे गौरीदास ने नेरिजिन उर गव, गौरवता को छोड़ दिया आकर इन विग्रहों को पकड़ा और कहा अरे तुम कहा जा रहे हो रुको रुको उनको जाने दो तो लंबे समय तक गौरीदास पंडित यही कर रहे थे कभी विग्रह को पकड़ रहे थे तो कभी गौर गौरता को पकड़ रहे थे कभी विग्रह को पकड़ रहे थे तो कभी गौर गौरव को पकड़ रहे थे लेकिन फाइनली चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो अब इन्हें, इन्हें को आपने साथ रखो में और इनमें कोई अंतर नहीं है हा? तब से गौरीदास पंडित ने उन विग्रहों को अपने पास रखा और उनकी सेवा आराधना करने लगी ऐसे कोई छोटे विग्रह नहीं है पांच छुट के विग्रह हैं इतने बड़े गौरीता हैं वो जिनको जिनकी आराधना गौरीदास पंडित करते रहे आ, करने लगे निरंतर तो एक बार गौरीदास पंडित उनकी आराधना कर रहे थे और वो आने में लेट हो गए उनके अल्टर में तो ये गौरीता के विग्रह आपस में बात करने लगे देखो ये जो गौरीदास है ये ब्रज लीला में तो सुबल सखा है इसको याद दिलाना पड़ेगा आ? कि तुम तुम कौन हो, गौरीदास पंडित नहीं हो तुम तो कृष्ण लीला के सुबल सखा हो और तुम हमें यहां देखकर बैठे हो यह हमें अच्छा नहीं लग रहा है तो जैसे गौरीदास पंडित थाल्टर में आए तो गौरीदास पंडित को वही बात गौरता ने बोली कि तुम तो सुबल हो सुबल हाँ और तुम्हारे साथ हमें तो यमुना के तट पर अलग अलग लीला और लीला है वो करना अच्छा लगता है तो में आ जाओ। गौरीदास तो पंडित का शरीर परिवर्तित हो जाता है वो क्या बन जाते हैं गौरणितय है, है रहते ये क्या बन जाते हैं कृष्ण बलराम आईकर से नीचे आकर अपनी जो द्वारका लीलाए हैं हम हाँ, उनको प्रकट करना शुरू करते हैं तो इस प्रकार से जो गौरताए हैं जिनकी आराधना गौरीदास पंडित ने अपने प्राणों से भी अधिक हम हाँ, मूल्य देकर की है बल्कि गौरीदास ने कहा था कि हे प्रभु आप रहोगे यहाँ तो आपको कई प्रकार के व्यंजन हम बन, मैं बनाकर खिलाऊंगा हाँ ऐसे नहीं था कि कोई चावल दाल और एक सब्जी बनाकर उनको भोग लगाया करते थे नहीं वर्णन आता है कि कई प्रकार की वो थे। कई प्रकार प्रकार की की बनाते बनाते थे थे राइस ये सब थे। और अलग अलग आ, पात्रों में भगवान गौरताय को भोग लगाया करते थे तो अभी जब वृद्ध होने लगे तो गौरताय को लगा कि कितना सेवा करता है बूढ़ी बुड़, अवस्था है, फिर भी अपनी सेवा की मात्रा तो कम नहीं किया है गौरीदास ने उतना ही उत्साह और उतनी ही सेवा की भावना है तो गौरविता बेचारे दुखी होते हैं और गौरविता एक दिन वो कहते हैं कि देखो एक दिन बहुत सारे व्यंजन उन्होंने बनाए और भोग लगाने वाले थे तो गौरवित कहते कि देखो गौरीदास हमें यह अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम कितना कष्ट उठाते हो हमारे लिए इतने बूढ़े हो गए हो फिर भी इतने व्यंजन बनाते हो हा? हमें इतना सारा नहीं चाहिए खाने के लिए केवल एक और थोड़ा सा भात अर्पित करोगे पानी के साथ उतने में हम संतुष्ट हो जाएंगे हाँ उतने भी हम सुख और आनंद का अनुभूति करते हैं हा? तो यह जब सुना तो गौरीदास बहुत गुस्सा हो गौरीदास कहते हैं कि क्यों नहीं खा आप हम गौरीदास उनको डांटने डांटने डांटने लगते हैं हैं और और उनके डाटने, डाटने के कारण दोनों कहते गौरीदास को कहते हैं इससे आगे तुम चाहिए एक बनाओ या हजार बनाओ व्यंजन सारे व्यंजन आप क्या करेंगे आनंद से खाएंगे तो गौरीदास के पूर्ण वर्ष में गौर नितय रहा करते थे निरंतर और गौरताय को लगा कि हमें तो ये निरंतर साधारण वस्त्र पहनाता है आ, एक दिन उनकी इच्छा हो गई गौरवताई की गौरताई की नहीं गौरीदास पंडित की इच्छा हो गई कि मैं तो बहुत साधारण उनको एक धोती सरलता से पहनाता हूँ और ऊपर से पुत्रिया डालता हूँ आज भी आप जाते हो तो यही दो चीजें भगवान पहनते हैं उन्होंने तो सोचा मैं इतना साधारण साधारण वस्तु साधारन उनको पहनाता हूं मैं तो उनको बहुत आभूषण धारण करवाना चाहता तो उस समय हाँ, सोचा कर आदि पहनाने के लिए तो फिर गौरवता सोचते हैं कि यह इच्छा गौरीदास ने प्रकट की है तो अंदर ही गौरव गौरताय है एक दूसरे की ओर देखते हैं हम गौरित एक, कभी -कभी एक है वहां प्रभु नित्यानंद प्रभु को कुछ पहना रहे हैं वो ये पहना रहे हैं खुद अपने आप को अलग अलग आभूषण धारण करवा रहे हैं और सच दर्श के सुंदर सुंदर सोने के आभूर्षण धारण करके दोनों गौर गौरवताए पर्दे के पीछे खड़े हो गए अभी आगे करने के लिए आ ये जो गौरीदास पंडित हैं जैसे उन्होंने खोला का, तो देखा कि ब्रेसिंग करने से पहले ही ये दोनों ने बहुत सुंदर सुंदर आभूषण धारण करके दोनों खड़े हैं तो उन्होंने कहा हाँ वो बोलने लगे गौरव कहते कि है गौरीदास यही तो तुम्हारी इच्छा थी ना कहते कहते लेकिन एक चीज बोलते हैं, कहते हैं कि हमें ये मोती, सोना, चांदी के आभूषण अच्छे नहीं लगते। पुष्पेर गौरीदासूषण सुख बाड़े आतिश चैतन्य महाप्रभु ने उस समय बोला विग्रह रूप में पुष्पेरा भूषण सुख बाड़े आतिशय मुझे तो फ्लावर से बने हुए जो अलंकार है वही अच्छे लगते हैं इसलिए हे है गौरीदास अधिक से अधिक फूलों का इस्तेमाल करो मेरे श्रृंगार हाँ में, में मेरे लिए ऐसी माला बनाओ जो मेरे घुटने से नीचे जाए ये किसकी इच्छा रहती है गौराग महापुरु की हमेशा उनको पुष्प अच्छे लगते हैं और माला भी उतनी लंबी अच्छी लगती है जो उनके घुटने से नीचे में देखा तो पंचतत्वों को हमेशा देखो उनकी माला उनके घुटने के, के नीचे होती पूरी लंबी तो ऐसे महाप्रभु कहते गौरीदास को कि मुझे ऐसे जो वस्त्र है ऐसा जो श्रृंगार है पुष्पों का वो करना चाहिए ऐसी माला मुझे धारण कराया करो तो उस प्रकार से गौरीदास उनकी सेवा करने लगे तो ऐसे कई दिन बीते तो गौरीदास अभी वृद्ध हो गए थे उनको लगा कि अभी ये सेवा किसी और भक्तों को मुझे देनी चाहिए कोई और सहायक मेरे पास होना चाहिए गौरीदास इतने समय तक अकेले ही गौर लेता की सेवा करते थे कोई सहायक उनके पास नहीं था लेकिन वो गौरीदास पंडित एक दिन नवद्वीप जाते हैं और वहाँ गदागर पंडित को मिलते हैं गदागर पंडित को मिलते हैं गदाधर पंडित उनको देखकर सुबह सुबह कहते हैं कि मेरा दिन अभी पूरा मंगल हो जाएगा और हे गौरीदास दो, मैं आपको देखकर पवित्र हो गया हूँ पंडित कहते हैं कि गौरीदास साहब क्या चाहते हैं इतने सुबह सुबह आप क्यों आए हो मेरे पास हाँ तो गौरीदास पंडित कहते हैं मैं तो आपका हृदय चाहता हूँ क्या चाहता हूं हृदय चाहता हाँ तो उनके जो हृदय है एक डिमोटी थे जिनका नाम था हृदय जो गदाधर पंडित की सेवा करते थे बहुत ही हा? छोटे थे बालक अवस्था से ही आ, उनकी सेवा करते थे जिनका नाम था श्री हृदय या फिर उनको कहते थे हृदयनंद तो ऐसे हृदयानंद को अपने उन्होंने मांगा गदाधर पंडित से गौरिदास पंडित ने और गौरीदास उनको लेकर आ गई आगे का और उनके विग्रह की सेवा में उनको नियुक्त किया और ऐसे लंबा समय बेटा जब वो सेवा कर रहे थे तो जब गौर पूर्णिमा का उत्सव आया नजदीक तो गौरीदास पंडित जो पूरे आचार्य हैं गुरु हैं उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा अलग अलग गाँव में जाता हूं और गाँव में जाकर कुछ फेस्टिवल के लिए डोनेशन इकट्ठा करता हूँ वापस आने के बाद हमें बड़ा उत्सव का आयोजन करेंगे और उत्सव आनंद से मनाएंगे तो ये गौरीदास पंडित चले गए गौरीदास पंडित जैसे चले गए तो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल बहुत नजदीक आ रहा था एक बड़ा उत्सव बहुत नजदीक आ रहा था तो उन्होंने देखा कि अभी तक गौर पूर्णिमा उत्सव नहीं था उस समय लेकिन बहुत बड़ा उत्सव नजदीक आ रहा था तो उन्होंने देखा कि गौरीदास पंडित जो अलग अलग गाँव में गए हैं वो अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो ये जो हृदय थे रुदै उन्होंने क्या किया? स्वयं ही उत्सव अरेंजमेंट हृदयानंद जो इनविटेशन कार्ड्स है वो छाप दिए हैं, सबको इनवाइट किया अलग अलग बड़े बड़े लोगों को सारी तैयारियां कर दी और सारी तैयारियां हो गई और कल उत्सव मानने मनाने वाले हैं वो तो आज के दिन गौरीदास पंडित वापस घूम के आ जाते हैं जैसे आते हैं देखते हैं कि यहां तो सारे उत्सव की तैयारी हो गई तो कहते हैं कि हे की गौरीदास पंडित तो को गुस्सा आ गया तो मेरा स्थान प्राप्त करना चाहते हो तुम लीडर बनना चाहते हो तुम आचार्य बनना चाहते हो हा? तो उनको डांटने लगे हाँ डांटा और कहा कि तुम अभी क्या मंदिर छोड़ के चले जाओ हाँ ना चले जाओ पंडित ने बहुत डाटा उनको वो स्थान छोड़कर चले जाते हैं कहा जाएंगे वो जाकर अग्नि का के बाहर गंगा के किनारे एक बहुत बड़ा वृक्ष था उस वृक्ष के नीचे जाकर बैठते हैं और नाम हरे राम का कीर्तन करते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, रा, हरे रा, राम हरे राम राम राम हरे हरे तो जैसे अकेले जाकर जग करने लगे कीर्तन करने लगे तो पूरे अलग अलग गांव से कई सारे लोग आने लगे हाँ उस उत्सव में भाग लेने के लिए एक धनाट्य व्यक्ति आया जिसने नाव भर के बहुत सारा सामान उस नाव भर के लेके आ गए नदी के किनारे आया तो उसने किसको दिया ये हृदयानंद को दिया कि तुम ये फेस्टिवल मनाओ तुम्हारे लिए सारा सामग्री है लेकिन हृदयनंद ने स्वीकारा नहीं हृदयनंद ने किसको भेजा अपने गुरु गौरिंद पंडित के पास वो सारे सामग्री भेजी गौरिंद पंडित अभी बहुत गुस्से में थे उन्होंने कहा उसको बोलो ये सामग्री मुझे नहीं चाहिए ये सारे तोड़ ले लो और वहा उत्सव बनाओ नदी के किनारे तो ये सारे सामग्री वापस उनके पास भेजी जाती है तो कई सारे लोग क्योंकि यहाँ गौरीदास पंडित के जो शिष्य है हृदय ये कीर्तन कर रहे थे नाम संकीर्तन और उस नाम संकीर्तन अकेले नहीं फिर कई सारे लोग इकट्ठा हो गए और बहुत जोर जोर से नाम संकीर्तन हो रहा था जैसे तो नाम संकीर्तन हो रहा था तो गौरीदास पंडित के मंदिर में जो अल्टर था घर में, जो गौर है, वो कांपने लगे। जैसे जगन्नाथ को कहा जाता है भक्त प्रेमी भगवान, उसी प्रकार से जो गौर गौरवताय है उनको कहा जाता है संकीर्तन प्रेमी क्योंकि गौर गौरताय को तो क्या अच्छा लगता है संकीर्तन उनको भोग वगैरह इतने अच्छे नहीं लगते कपड़े वगैरह उनका और शंकर अच्छा नहीं लगता लेकिन जहाँ नाम संकीर्तन होता है, है सबसे अधिक आनंदित रहते हैं हैं खुश हो जाते नाचते हैं तो ऐसे जब नाम संकीर्तन हृदयनंद नदी के किनारे कर रहे थे और भी भक्त उनके साथ जुड़ गए तो नरहरि सरकार अपने ग्रंथ में लिखते हैं नरहरि चक्रवर्ती वो कहते हैं कि उनकी कीर्तन की ध्वनि बादलों को आत करके आकाश में पहुंच गई थी कुछ लोगों में जहां ये नाम संकीर्तन सुनाई दे रहा था तो जब इतना जोर शोर से नाम संकीर्तन हो रहा था तो गौर को लगा मुझे आज दल क्यों बांध के रखा है तो ये गोलीदास पंडित अपने वहां मंदिर में थे तो उन्होंने अपने सेवक जिनका नाम था बड़क गंगा उसको कहा जाओ दगा भी राजभोग भोग लगाने का टाइम हो गया है जाकर भोग लगा तो भोग लगाने गए देखते हैं भोग लगाने के लिए मन आल्टर में प्रवेश किया तो वहाँ गौर नहीं है गौर गायब है वहाँ से तो जाकर वो गौरीदास को बोलते हैं कि मैं भोग लगाने के लिए आल्टर में पहुंचा लेकिन भोग खाने वाले व्यक्ति नहीं है वहाँ गौरताएँ नहीं है तो इन्होंने सोचा अरे गौर नेताएँ कहाँ जा सकते फिर उनको समझ में आ गया ये मेरे गौरवता है कहा गए, गए होंगे नदी के के किनारे जो, जो शोर से भक्तों साथ कीर्तन कर रहा है। तो ये डंडा अपने हाथ में लेते छड़ी छड़ी लेकर अभी उनको बहुत गुस्सा आया था कि मुझे छोड़कर मेरे शिष्य के कीर्तन में जा रहे हो गौरीदास पंडित को तो लग रहा था कि वहां पहुंचे हो तो गौरीदास पंडित गौरीदास पंडित फिर एक छड़े लेकर अपने सेवक बड़ा गंगा को लेकर निकलते आए थे गुस्से में और जैसे जैसे नजदीक नजदीक जाते हैं उनको नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है जोर शोर से और जैसे जैसे और नजदीक गए तो सारे लोग नाच रहे थे बीच में हृदयानंद नाच रहे थे और उनके पास ये गौरताए नाच रहे थे एक दूसरे का हाथ पकड़ पिक्चर देखा ऐसे ऐसे ऐसे हाथ हाथ पकड़ पकड़ के के के नाचते हैं तो हाँ पकड़ के नाच थे थे कभी को बीच में थे, उर, बीच में में रख और बहुत आनंद में मगन थे गौरता है तो ऐसे मग्न थे तो अचानक महाप्रभु का ध्यान गया किसकी ओर गया गौरीदास अरे नित्यानंद को गए थे नित्यानंद नाचते नाचते भक्तों को बातें करते हैं हरे कृष्णा मंत्र को बहुत कम गाते रहते हैं हाँ तो यहाँ गौरव महाप्रभु नित्यानंद को कहते हैं सावधान गौरीदास आ रहा है तो नित्यानंद कहते हैं कभी तो नचाएंगे नहीं वो डंडा लेके आ रहा है तो जैसे ही देखा दोनों ने कि वो डंडा लेकर आ रहे हैं तो छुपने का कोई स्थान नहीं था कीर्तन में आप छुप नहीं सकते दिखाई देते हो कूदते हो नाचते हो तो गौरव को लगा कि हम छुप जाते हैं लेकिन छुपने के लिए कोई स्थान नहीं मिला इसलिए भगवान का जो छुपने का स्थान है वो बहुत फेमस है और कितनी सारी कृष्ण लीला हो या भगवान की अलग अलग विभिन्न लीलाओं को यदि देखे तो भगवान सदैव एक स्थान में छुप जाते हैं और वो कौन सा स्थान है भक्त का हृदय है इसलिए वो कहते हैं चैतन्य चंद्रेरज अद्भुत विलास प्रवेशे हृदय हृदय देखे गौरीदास कि चैतन्य महाप्रभु का ये अद्भुत लीला थी कि गौरीदास पंडित ने देखा कि हृदय के हृदय में जाकर ये दोनों गौरणता क्या हो गए हैं छुप गए हैं और जैसे ये देखा कि उसके हृदय में छुप गए ये जो गुस्से में डंडा लेकर आ रहे थे उस डंडे को भी उन्होंने क्या किया फेंक दिया डंडे को फेंका और फिर वो आलिंगन करना चाह रहे थे गौरीदास पंडित अपने शिष्य का गौरीदास पंडित हृदयानंद के नजदीक जाते हैं और वो कहते हैं हृदय प्रति कहे तुम्हें धन्य धन्य अपने शिष्य को देखकर वो कहते हैं कि हे हृदयानंद तुम वास्तव में धन्य हो धन्य हो हा? क्योंकि आजा हेले आजा हेले तोरणाम हृदय चैतन्य क्योंकि उन्होंने देखा कि गौरणीता उनके हृदय में प्रवेश कर गए है इसलिए गौरीदास पंडित ने हा? इस समय उनका नाम रखा जनरली दीक्षा में नाम रखते है ना यज्ञाग्नि के सामने लेकिन वास्तव में हृदयानंद का नाम गौरीदास पंडित ने इस लीला के उपरांत सारे हजारों वैष्णवों के बीच में जहाँ कीर्तन हो रहा था और गौरताए उनके हृदय में प्रवेश किए ये देखकर उनको कहा कि हे हृदयानंद आज से तुम्हारा नाम क्या होगा हृदय चैतन्य क्योंकि जिनके हृदय में चैतन्य महाप्रभु ने प्रवेश किया है तो ऐसे जो गौरीदास पंडित है हाँ वो चैतन्य महाप्रभु के विशेष हाँ विशेष भक्त है और आ, उन्होंने आज के दिन ही अपना जो देह है वो त्याग किया था और वो हमेशा गौरणताय से आसक्त रहा करते थे वो गौर्णताए तब से क्या हुआ क्योंकि एक बार वो गौर्णताय वहाँ से भाग गए थे तब से फिर हाँ उनके हृदय से फिर भगवान अल्टर में जाके बैठ जाते हैं तब से गौरताय के सामने आज भी पर्दा रखा जाता है जब भी हाँ गौरताय खड़े रहते हैं आल्टर में तो थोड़े देर के लिए पर्दा खुलता है हाँ थोड़ी देर आप दर्शन करोगे फिर से पर्दा बंद हो जाता है तो पुजारीगंद कहते हैं कि ये गौरताएँ हाँ भागने में बड़े उत्सुक रहते हैं हाँ क्योंकि भक्तों के आंखों से आपके मिल जाए गौरविंदा के तो फिर यहाँ से वो भाग के जा सकते हैं इसलिए वहाँ के पुजारीगन कहते हैं कि इसलिए हम क्या, क्या करते हैं बीच बीच में पर्दा बंद करते खोलते जैसे बाकी बिहारी का होता है अपने देखा है बाकी बिहारी वहाँ हम वृंदावन में बाकी बिहारी को भी क्या करते हैं बंद करते थोड़ी देर के लिए थोड़ी देर खोलते हैं तो इस प्रकार से गौरीदास पंडित जो महान आचार्य हैं जिनके बारे में जिनके सामर्थ्य का वर्णन कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितमृत में कहते हैं कि कृष्ण हम भक्ति दीतेरे महाशक्ति कि कृष्ण भक्ति दे सकते हैं ऐसी शक्ति गोविदास पंडित के हृदय में है तो ऐसे गोविदास पंडित का स्मरण करना चाहिए चैतन्य महाप्रभु के प्रति उनका दिव्य अनुराग है ऐसा अनुराग चैतन्य महाप्रभु बाध्य हो गए नवदीप को छोड़ने के पूर्व उनके पास जाकर उनका परमिशन लिया उन्होंने कि मैं नवद्वीप को छोड़कर संन्यास ग्रहण करने वाला तो दूसरे आचार्य श्री रघप गोस्वामी हैं जिनके बारे में आपने कई बार सुना होगा तो रूप गोस्वामी की बहुत बड़ी देन हमारे और सभी संप्रदाय के लिए है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोई इच्छा करते थे अपने जीवन में तो एक ही चीज़ की भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इच्छा की थे कि कि मैं रूप गोस्वामी के चरण कमलों का जो धूली है वो प्राप्त करने की इच्छा रखता हूँ मुझे और कुछ नहीं चाहिए बल्कि महाप्रभु क्या सिखाते हैं आई चरण कमलों की धूलि तो बहुत दूर आप मुझे तो किसकी धूलि का कण चाहिए शिल रूपों को का इसलिए वो कहते हैं आद दानस तृणम दंते कि मैं अपने दांत में घास का तिलका धारण करके बारह बार याचना करता हूँ रूप गोस्वामी श्रीमद् रूप पदामोजन धूलि शाम जन्म जन्म में कि जन्म जन्म तक मुझे क्या मिल जाए रूप गोस्वामी के चरण कमलों का धूलिका आश्रय मिल जाए और यही वास्तव में जो गौड़िया संप्रदाय में भक्त है उसकी जो मनोवृत्ति है एटीट्यूड है या भावना है वो ये होनी चाहिए हाँ क्योंकि रूप गोस्वामी ये प्रमुख आचार्य हैं जिन्होंने वास्तव में चैतन्य महाप्रभु का जो मनोविस्तर है वो स्थापित किया था और चैतन्य महाप्रभु सदैव रूप गोस्वामी को प्रेरित करते थे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ के सामने रथ के सामने नृत्य करते हुए जो एक श्लोक गाया करते थे हाँ वो श्लोक का अर्थ कोई भी नहीं जान सकता था केवल महाप्रभु जानते थे आ, और दूसरा स्वरूप दामोदर जानते थे रामानंद राय भी जानते थे लेकिन जब रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी जब वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए और उन्होंने देखा कि रथ यात्रा के सामने महाप्रभु नाच रहे हैं और एक संस्कृत का श्लोक बोल रहे हैं लेकिन वो श्लोक किसी शास्त्र का नहीं है एक एक स्त्री और पुरुष का जो प्रेममय संबंध है उसके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया वो एक, आ, वो एक व्यक्ति ने उसको एक श्लोक में लिखा उस उस प्रसंग को वो श्लोक महाप्रभु उच्चारण किया करते थे तो रूप गोस्वामी ने सोचा कि यह कैसे हो सकता है कि महाप्रभु इस प्रकार के श्लोक का उच्चारण करें तो महाप्रभु की भावना को उन्होंने समझा कि वास्तव में महाप्रभु उस भावना को उद्धृत नहीं कर रहे हैं महाप्रभु तो यहाँ राधा और कृष्ण के प्रति जो प्रेम का आदान प्रदान का संबंध है उसको बोल रहे हैं उसको व्यक्त कर रहे हैं तो ऐसे वो जो श्लोक था महाप्रभु के मन की बात वो उन्होंने कोई दिखाई नहीं दिया लोग गो और हरिदास ठाकुर स्नान करने के लिए गए थे और महाप्रभु कोटिया में गए दे, तो देखा यहाँ ताल पत्र लटका हुआ, हुआ, हुआ है खींचा उन्होंने घासने से और उसको पड़ा तो देखा वो श्लोक था जो उनके मन में था वो उन्होंने एक श्लोक में लिख दी थी बात तो रूप गोस्वामी आ जाते उसी समय आगे महाप्रभु को देख के दंडवत करते हैं दंडवत करके उठते तो महाप्रभु एक थप्पड़ लगाते प्रेम से मारते हैं अच्छा तो मेरे मन की बात समझ गए तो ये महाप्रभु जाकर स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि ये रूप गोस्वामी को क्या हो गया उसने मेरे मन की बात जान ली है हाँ तो महाप्रभु कहते हैं क्योंकि जब आप प्रयाग में उनको उनको उनको उनको मिले थे थे ना और आपने आलिंगन किया था सारा रस तत्व भक्ति तत्व भक्ति करके अपनी शक्ति किए जिसके कारण से इतने सामर्थ्यवान बने हैं कि आपके मन की बात को भी उन्होंने क्या कर दिया लिख दिया है तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी का ये स्थान है कि रूप गोस्वामी जब वहां एक ग्रंथ की रचना कर रहे थे ललित माधव माधव के तो महाप्रभु को बहुत अच्छा लगा चैतन्य महाप्रभु आए सभी भक्तों को लेकर अरुण गोस्वामी लिख रहे थे रूप गोस्मी को कहते कि क्या लिख रहे हो दिखाओ दिखाओ मुझे तो एक एक पन्ना किताब जो लिख रहे थे ऐसे उठा लिया चैतन्य महाप्रभु ने और इतना अच्छा हैंडराइटिंग देखा कृष्णदास कविराज कहते महाप्रभु कह रहे मुक्तारणि मानो उनके हैंडराइटिंग कैसे है जो मुक्ताएं हैं उनको ऐसे लाइन में एक जैसा रखा है और वो शोभित होती है उसी प्रकार से रूप गोस्वामी का सबसे सुंदर हैंडराइटिंग था महाप्रभु आनंदित होते और कहते क्या श्लोक लिखा है तो उन्होंने एक विशेष श्लोक लिखा था हम चुंडे तांड नृंदावी हाँ वो जो फेमस श्लोक है जिसमें उन्होंने लिखा था नाम की महिमा कि मुझे आ, ये जो कृष्ण नाम है वो कितना मधुर है आ, इतनी मधुरता है उसका आस्वादन करने के लिए हाँ मुझे क्या हजारों हजारों जिवाएं चाहिए और उसको सुनकर आस्वादन करने के लिए करोड़ों करोड़ों काम चाहिए तो ये जब सुना ये जब पढ़ा श्लोक तो महाप्रभु कहते हैं मेरे जीवन में मैंने आज तक नाम की महिमा ऐसी सुनी नहीं ना पढ़ी कहते रूप गोस्वामी तुम सबसे अलग हो तो ऐसे कई प्रसंग हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं रूप गोस्वामी की प्रशंसा करते हैं और रूप गोस्वामी का जो एक गीत है जिसकी रचना नरोत्मदास ठाकुर ने की थी श्री रूपा मंजेपदम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जब जगन्नाथ पुरी में थे और उनको शरीर छोड़ने वाले थे शरीर छोड़ने से या आधा घंटे पहले उन्होंने अपने ब्रह्मचारी शिष्य को कहा कि का गीत गाओ हाँ और वो सुनकर सुनने के पश्चात भक्ति सिद्धार्थ सरस्वती ठाकुर ने क्या किया अपने शरीर को त्यागा श्री रूप मंजरी ये लोग आपको पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए तो ऐसे लोगों गोस्वामी हैं जिनके विशेष विशेष अनुपम्पा हिल प्रभुपाद ने प्राप्त किए हम श्री प्रभुपाल उन्हीं के, के आश्रय में रहे लाना दामोदर मंदिर में और प्रभुपाल के शिष्यगण कहते हैं कि प्रभुपाद बहुत अर्ली मॉर्निंग उठ जाते थे और झाड़ू लेकर लोगों गोस्वामी का समाधि का इनिया सफाई करते थे और रूपो गोस्वामी को हम गिण गिते हुए प्रार्थना करते थे प्रभु पात कि हे रूपो गोस्वामी आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए मेरे ऊपर दया कीजिए क्योंकि मेरे आध्यात्मिक गुरु की इच्छा है महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व में ले जाना है लेकिन मैं योग्य नहीं हूँ हे रूप गोस्वामी आप मुझे योग्यता दीजिए मेरे वाणी में मेरे लेखने आदि में शक्ति दीजिए कि मैं महाप्रभु का संदेश क्या करूँ पाश्चात्र जगत में ले जाऊँ तो ऐसी भावना ऐसी ऐसी सेवा की भावना रूप गोस्वामी के प्रति हाँ श्री प्रभुपाल ने दर्शाई थी और इसी कारण से प्रभुपाल ने राधा रामगर मंदिर का क्या किया था आश्चर्य स्वीकारा था रूप गोस्वामी के कारण तो ऐसे रूप गोस्वामी के बारे में आप चैतन्य चरितंग भरा पड़ा है रोपो गोस्वामी के चरित्रता हाँ कोई भी एक पास्क कोई भी अध्याय आप पढ़ सकते हैं और रूप गोस्वामी की जो प्रशंसा है उसको सुन सकते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे श्रीरूपगोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के श्री गौरीदास पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव के श्रीपाल के समवे गौरव